किसने कहते हैं प्रकाशरते विशिष्टाधिकार विषय प्रयोजन संबंधा विशिष्ट अधिकारी विषय प्रेरणा संबंधों वाली यह वल्ली भी माननी चाहिए अतः प्रतिभा न्याच अब उन वलियों को ताल्लिया उन वल्लियों को ही हम यथा प्रतिवान प्रतिभाम अन्तिक्रम्य प्रतिभाम अपनी बुद्धि की प्रतिभा जिस प्रकार से गुरु परम्परा से प्राप्त विद्या को लेकर जिस प्रकार से प्रतिभाषित होती है उसी के अनुरूप मैं इसकी व्याख्या करती जाऊँगा पंद्रह तो आख्याय का विद्या स्तुत्यथा आख्याय का रूप में क्यों कही गई है अभी विद्या का सुधि करने के लिए आख्याय का रूप में खत्म किया जा रहा है आख्याय का जो है विद्या का स्तुति के लिए अबारम्भ करती है उस आख्याय का ओम उन्व सर्वेद तस्ेता नाम पुत्र सहते हैं उशन न वे वाज श्रवसन कामना करता हुआ वशकांत तो कामना करते हुए सकामना को लेकर के स्वर्गारी की कामना को लेकर के ले है सब वहां शर्म दिया वश तो कामना आनंदिरी में सूपनिधि आनंदिरी का पहला पंक्ति तो उषण कामना करते हुए जश्रवस व्याज वाजम मने कहता अन्नम पूरे राज्य में अन्नदान के लिए जगह जगह अन्न क्षेत्र खोल रखा था इसे उसके नाम उसके श्रव उसका यश बहुत था अन्नदान द्वारा श्रव मैंने यश प्राप्त है जिसको उसको कहते हैं वाजश्रवा उसका बेटा वाज श्रवस है ऐसे वो क्या है सर्वेद शब्द धनवाच्य है संपूर्ण धन दिया जाए किसमें ऐसा भी याग होता है कौन विश्वजित याग सर्व दक्षिणा उस तो विश्वजित याग को करने आरंभ किया था करी रहा है तो, तो यहाँ पर प्रसन्न आया क्या दक्षिणावाद बनने वाली तो स्थिति में क्या होता है उसके लिए भूमिका बांधे तब से ये जो मानस्य हो सर्वस्व दक्षिणा प्रदान किया जाए जिसमें अहिंसा युगी को संपादन करता होगा अन्नाजी जी मित्र यश संपन्न है जो ऐसा वह व्यक्ति है यजमान ने का एक पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता नचिकेता नाम पुत्रास नचिकेता नामक जो पुत्र था टीका का भाषण कृत भूषण कामयम कामयम टीपे जो तो स्थिति के विद्या तो स्थिति तो के लिए टिप्पणार तो बढ़िया लिख रहे हैं दिव्य भोगा अपि अभी न चिकेता विद्या महिमा इम विद्या इति आख्याय का तो भाव आख्याय का यह स्तुति है ज्ञापन इसलिए हुआ क्योंकि यमराज जी ने दिव्य भोगों को दिया उसके बाद प्रलोभन किया उस प्रलोभन देने के बावजूद चिकित्सा अपने लक्ष्मा विद्या प्राप्ति के लिए उनके प्रति आसक्ति न करके को त्याग दिया ऐसी विद्या होती है बिना प्राप्त तो वोगों को त्याग विद्या प्राप्त तो नहीं हो सकती विद्या की स्थिति के लिए कहा जा रहा है सगाम पुरुष है यहाँ उषण कहा करके बहुत बड़ी बात कह दिया छपा दिया रास ये सुन पूरे कथाउपनिषद का रास उषण शब्द में छपा है पारा शब्द कहते हैं कि उषण का भाष्यकार ने सीधा इसलिए कह रही कामयान मीमांसकों का सिद्धांत है सकाम कोई भी कर्म होता है उसमें कोई भी अंग का लोप या न्यूनता नहीं होनी चाहिए अंगलोप अंग न्यूनता अंग व्यतिक्रम अंगापभ्रंश चारो पुंगषिद निवास आता अंगे यदि वो सकाम कर निष्काम करेंगे अंगलोप हो जाए कोई आपत्ति नहीं अंग व्यतिक्रम हो जाए कोई आपत्ति नहीं पहले जन चढ़ा दिया कपड़ा तना दिया पहले कपड़ा तना गया बाद में जन चढ़ा दिया कोई आपत्ति चलेगा निष्काम भाव से हो रहा है निष्काम भाव से जब किया जाता है वह भक्ति प्रधान है किसने सब दोष भी आदेश हो जाता है जब सकाम भाव से कर रहे हैं वह कामना प्रधान है भक्ति प्रधान नहीं लेकिन सकाम कोई कार्य होता है वह सांगो पेट पूर्णता को प्राप्त होनी चाहिए किंचित अभी अंग में किंच भ्रंश अपेक्षित नहीं है या संकेत देविया वायु श्रवा जो कामना पूरा कर रहा है उसको सांगो पेट हो करके करनी चाहिए लेकिन वह अंग में त्याग कर रहा है गड़बड़ कर रहा है उसने क्या कर दिया ग्रहण में बंटवारा कर दिया पहले संपत्ति में बंटवारा हो जाए बेटे का आ अलग कर दिए सारी गायें अच्छी अच्छी जो गायें थी उनका अलग कर बेटे का है उनकी क्यों यद्दी में जाना बड़ा सर्वस्व दक्षिणा सर्वम स्वम प्रदेव दक्षिणा है ना अस्वप् न उन गायों को अलग कर दी और बाद सब क्या हो गया उसके लिए अभी अस्व हो गया चालाक क्या ना चालाक्य होगा चाला नहीं अरे तो मेरा नहीं है तो बेटे का है अब बेटे का है तो मैं कैसे डांधू मैं कैसे दूंगा मेरा जो स्व होगा जो कुछ भी स्व है वो स्व को तो मेरे को देना है इसलिए उन को उसने पुत्र का स्व बना दिया लेकिन तो ये अकल नहीं आया ना उसको पुत्र मेरा हुआ है अब ये नचिकेता पकड़ा तो उस पॉइंट को तो नचिके से पकड़ा और वो उसको सुधारना चाह रहा है यही हमने बताया रहस्य यही है पुत्र ने भी ये किया और उसने देखा पिता ने सकाम पुरुष होकर के सांगो पेत सर्वांगो पेत यज्ञ करना चाहिए तो उनका कर्तव्य होता है सर्वस्व दक्षिणा के मेरे को भी और मेरी गायों को भी मेरे कारण मेरी गायों भी तो उसके स्वाई हुए सुबह बने कामना से और मोह के कारण से जहां कामना वहां मोह भी है मोह के बिना कामना नहीं हो सकता है पुत्र मोह के कारण से और कामना के कारण से व्यक्ति क्या हो गया है विवेकहीन हो गया और अपनी चालाकी से वह गायों को अलग करके रक्षा करना चाह रहा लेकिन यहाँ इस संपूर्ण प्रष्द के रहस्य में कभी भी ऐसा चाला के नहीं करना चाहिए कर्म का भी फल उल्टा पड़ेगा कर्म का ही फल उल्टा हो जाएगा यही मान लो सारी गायों दैनिक देने, देने देता तो शायद नसीकता के मन में आता ही नहीं कि मेरे की वो किसको दे रहे हो वो तो आते ही फर्मजुदा रहता अपना सारे सम्पन्न हो गया ठीक है नतीजा हुआ क्या कि उसके आपने क्षण कपट नीति के कारण से तो गायों को अलग कर दिया तो नची कहते दिमाग में आया कि भाई ये गलत हो रहा है अंग में यहाँ पर जब भ्रंश हो गया अंग भ्रंश हो रहा है दक्षिणा याद का एक अंग है और दक्षिणारूपी अंग में विधान है सर्वस्व सर्वस्व के अंदर वो गाय भी आ जाती है जो पुष्ट है अब उनको ये अलग कर देते हैं पुत्र का स्वर्चा कर की करते हैं तो अंग में दोष आ गया सम्यक ब्रजा गंगानुष्ठान नहीं होने से मेरा पिता नरक को जाएंगे पुन नामक नरक को जाएंगे। अब उनको कैसे रक्षा करूं? इसलिए इसका पुत्र आस पुत्र था तो नरक से जाने से उसने रक्षा किया पुन नामक नर का पुत्र तो चरित् गया उसके अंदर और रक्षा करने के लिए उसने जाकर बार बार कहा मेरे को दे दो, दो मेरे को दो किसको दोगे दो, मेरे को किसको दोगे दो गुस्सा होकर सर बोला यमराज को दे देता हूं कहा दुख हुआ उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने क्या कर दिया और वो चाहता था कि मैं पुत्र को यमराज के पास जाने न दे तब फिर एक नची समझाता अरे कैसे आप आप अपने पुरुषों को तो देखिए वो अपने वचन को सदा निभाए हैं वैसे भी शरीर क्या है सस्य निवाह आ जाए होते मरता है जीव मुखिर जाए, जन्म लेता चक्कर कटते रहता है इसी वृद्धि क्यों लोग कर रहे हैं मेरे को देवे हम राज्य ऐसा विवेकवान पुत्र ही पिता को रक्षा कर सकता है कदम कदम पर यहाँ पर आप देखेंगे पुत्र तो किस प्रकार से पिता की रक्षा कर रहा है नर्क में पतन होने से ही रक्षा किए कहीं नहीं यह लोग पर लोग का सकल सुख प्राप्ति करा दिया वही असली पुत्र है जो ऐसा हो वही असली पुत्र होता है इसलिए विषन्न पुत्र दोनों शब्द मिलकर के शब्द का आधार बन जाता है तो वार्षिक विषण मैंने कहा मह माना स हा सहा, दो है ना हई ह वई ये जो है वृत्ता निपात हो वृत्ता निपात हो अतीत वृत्तांत स्मरण कराने के लिए बीती हुई किसी घटना का स्मरण करा रही है यह बात बीती हुई क्या घटना है एक बार इससे भी पहले किसी प्राण में कहा पता नहीं है लेकिन बदन जी श्रुत बात रही है कि नचीलचार जब पांच साल का था तब तो दो में कारण वह बता रहे कहीं तो गिरा अथवा पिता ने थप्पड़ मारा जोर से दो में कारणों से उप्रहोश हो जब बेहोश हुआ उसको यमराज जी दिखाए और अमराज के पास उसी समय वो डर के मारे तो भागा और उसको ये लगा कि यमराज मेरे को पकड़ और यमराज से बात हुई युवराज जी ने देखा कि भाई इसके कभी आई है तो बहुत जल्दी मेरे पास कोई मतलब आ गया है तो यमराज ने उसको वापस भेज दिया लेकिन तो ये जो घटना अभी घट रही है ये नौ उम्र में चली पांच उम्र में एक बार जाके आ चुका है नौवे उम्र में तरफ दोबारा जाना इसलिए मैं जा आएगा देखो हम बताएंगे अगले मंत्र में टीका टिप्पणी विचार आएगा तो इसी वृत्ता जो बीता हुआ ही, इसलिए वृत्त अर्थ कोई, वृत्त अर्थ मैंने बीता हुआ किसी अर्थ विशेष को प्रकट करने के लिए हई दो बातों का प्रयोग किया गया है राजम अन्नम निमित्तम श्रवो यशो यस्य यवा रूढ़ी के बाद ऐसेपत्ति कर करला चाहे रूढ़ी से किसी व्यक्ति का नाम था वाजश्रवा कस्य पत्तम वाजश्रवस उसका जो बेटा तो वाज हो। वो वाजश्रवस प्रथम अग्नि वचन बन गया वाजश्रवस तो सकारांत था कि उसका अपत्य अर्थ में आना हो गया तो वाजश्रवसत हो गया अदंत सुजश्रवसा दो बात यहां ज्ञापन कर दिया पिता भी कामिनी था कि स्पष्ट है इस लोक में यश की कामना से जगह जगह पर जिस प्रकार से उसका पिता ने अनुदान किया था वैसे यह पुत्र पुता का भी यश की कामना से ही सर्वस्व दक्षिणा उत्तर कर रहा है काम कामी है क्योंकि काम शास्त्रीय सिद्धांत यह बनता है कि पुत्र पिता के अंदर जैसी जैसी कामनाएं होती है पुत्र में भी वे कामनाएं जरूर आ जाते हैं और पुत्र की अपनी कामनाएं तो है ही इसलिए कहा गया है ये अनेकों प्रशासन में बाद में भी आते रहेगा जगह जगह पर जा गर्भिणी आदि का विचार आता है वहां पर विस्तार से कहेंगे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसके अंदर विद्यमान वासनाओं के ऊपर प्रभाव पिता का पड़ता है बीज का प्रभाव पड़ता है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जैसे पेड़ का फल में पेड़ के उस बीज का ही असर होता है तो इन पेड़ का कितना मजबूत होगा पेड़ की जो क्षमता कितनी होगी फल देने की या लंबा चौड़ा होने का उसका कारण खेती होता है वह तो माता के स्वच्छ से सामर्थ्य माता के प्रभाव से सामर्थ्य माता के प्रभाव से और वाकनाएं पिता के प्रभाव से आती है एक शास्त्रीय सिद्धांत है उस पर यह संकेत करते हुए कहा इसलिए राजा मंडल में से वाक्य इसलिए करना पड़ा कि जैसा पिता महाकामनावान पुरुष था यह यहलोक की कामना उसके पास थी और उससे भी बढ़कर बेटा निकला जो परलोक की कामना से सर्वस्व रक्षि महान याग करने जा रहा है पिता जो है केवल यह लोक की कामना थी उसके अंदर इसे अन्नदान आदि के द्वारा इसे लोगों बहुत विश्व उसका पुत्र जो आज सर्वस्व था उसने क्या किया सर्वस्व रक्षि वाला इस विशिष्ठ याद को आरम्भ किया है स्वर्ग है उन्हें परलोक का, का काम भी बन गया है पिता में विद्यमान किंचित किंचना की परेशान से पुत्र नहीं है। परलोक के काम में एक अधिक विशेष कामना अंदर प्रवेश कर गया है आश्चर्य है उसका जो पुत्र कौन? था कौन नचा और पूर्णतः निष्काम था ऐसा कैसे हो गया आप यह कह सकते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मणाभिष यज्ञ न दानी तपदा अनाशक जो दान तप और अनाशके के द्वारा ब्रह्मत्व को जानने के लिए ब्राह्मण लोग विविधिशा किया करते हैं या दादा ने यह लोक में इष्ट आपो इष्ट पूर्व दत्त प्रकार के कर्म हुआ करें दादाजी ने क्या किया नचिकेत का दादा दत्त कर्म किया है नचिकेते के पिता इष्ट और पूर्त कर्मों का अनुष्ठान किया है उसी का नतीजा है कि पोते के अंदर ब्रह्मज्ञान की जिज्ञासा जग गई और कामनाओं को त्याग किया इस बात को संकेत करने जिन्हें याद जान गे राजम अन्नम इत्यादि विपत्ति बताया और दूसरे दिखा गया जरूरी तो नहीं मानना चाहो तो जरूरी को मान लो कोई आपत्ति नहीं ऐसे विश्वजीता सर्व मेधे नीजे तत्फलम कामया विश्वजीत नामक याग को अनुष्ठान किया कैसा याग सर्व मेधे न सर्व धन के द्वारा ईजे पूजन किया क्यूँ किया तत्फलम कामयमान उसका जफल क्या है स्वर्ग उसी कामना करते उसने किया है तत्फलम आपका यदि भी कोई फल था नहीं मीमा से दर्शन काल ने निर्णय लिया स स्वर्ग सर्वान प्रति अविशिष्ट दर्शन के सूत्र असल क्या होगा कभी तो स्वर्ग ही हो सकता है कि सभी की क्या इच्छा होती है स्वर्ग ही मिले सारी दुनिया की इच्छा है स्वर्ग मिले चाहे कैसा भी आदमी होगा चाहे औरत होगी क्यों न हो रंडी क्यों हो उसका ये बेटा क्या होगा कहां गई तुम्हारी यहां तो स्वर्गवास हो गई कोई ये नहीं तो बंद गंदी थी क्या गंदा था आदमी मेरा बाप बहुत था बदमाश था बुद्ध तेरा था सारा चरित्र हीन था और नरक में चला गया ऐसा कोई नहीं खाता नरकवासी हो गई कोई छापा सब एक ही स्वर्गवासी हो गई है जहाज तक और थोड़ी भाषा कट्टरपंथी में क्या कर देते कैलाशवासी वैष्णव तो है तो वैकुंठवासी कोई कभी नहीं लिखा कहीं मैं कहता ही अमुख से भी कि नरकवासी हो गई के सरारांश हो गई अविशिष्ट सभी के प्रति सामान्य रूप यही आकांक्षा रहती मेरे को स्वर्ग मिले मेरे पिताओं को स्वर्ग मिले माता को स्वर्ग मिले सबको स्वर्ग मिले यही सभी की अभिलाषा है इसलिए जिस याग में कोई फल का श्रवण नहीं है उस याग का फल स्वर्ग ही माना गया है तत्फल काम जमा सर्वे फल की कामना करते हुए तो उसने याद किया सस्वीन क्रद सर्वेश सर्वस्व धनम दत्तवान और वह यजमान होता वायु शवस उसे क्रत उस याग में सर्वे समय सर्वस्व धनम दस्तवान सर्वस्व धन को उसने दक्षिणा के रूप में देना ही इस याग का नियम ही है उस याद का विधि है सर्वस्व दक्षिणा देनी चाहिए इसलिए देने को तैयार तो रहा तो नया बहुत सुंदर टिप्पण कर विचार करते हैं एक तरफ कहते हु और दूसरे तरफ सर्वे दसम परस्पर विरोधी जो कामनावान पुरुष है वो कभी सब कुछ नहीं सकता कैसे देगा कामना पूरी हो जाएगी इस दे ही दिया सारी चीजें दे नहीं तो फिर आपने कैसे कह दिया यहाँ पर विषम का कहा मंत्र में सर्वेषम भी कह दिया है परस्पर विरुद्ध बात है जो तो कामना वाला है लालची होगा वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए तो बचा के रखेगा ना हर चीज को अपने बात छिपा के अलग रख देता है तो क्यों करता है उसके अंदर अभी उसकी कामना है ये हॉस्टल में देखने को मिल जाता है तो कभी रहे हो तो वो क्या करते विद्यार्थी मिलता है ना माल पानी छिपा के रख लेते हैं और रात्रि में एक बिस्तर में लेट करके कंबल के अंदर छू छू के खाते बस कि दोस्तों बातें बातेंगे कितना बातें, थोड़ा थोड़ा बांट रहेगा अब okay. तो ही ना और फिर तो घर में माँ माता आई है या पिताजी आए हैं मालपाल लाए हैं तो फिर सब फ्रेंड्स पूछेंगे अरे तुम्हारे पिताजी आए थे तो क्या क्या लाए लाओ लाओ अब क्या करेगा थोड़ा देना तो पड़ेगा पैसा देता है तो छिपा के छिपक है अब पता भी ना चलेगा कब खा रहे हैं तो खाते पकड़ लेगा इस सो जाते तब तो रात में छुपते कंबल के अंदर सुहाव हो जाता है कामना है ना उसके अंदर वो तो खाने की इच्छा भी बाकी है ना वो तो कामना के कारण से क्या होता है वह तो सारी चीज बांट ही नहीं सकता दोस्तों उसी तरह यहां पर कामना भरी पड़ी है वो रवेशन क्या करता अपने क्या काम और इधर सर्वस दे दिया सारे कैसे दे देगा वो रखेगा अपने पास में कुछ तो इसलिए उचित नहीं लगता है आपका कफन ऐसा तो कोई शंका करते तो ऐसा नहीं हो सकता तुमको ऐसा भी होता है कोई बड़ी चीज मिलने की संभावना हो तो तो सारी छोटी चीजें देनी है कोई आपत्ति ना, कोई यार बार्गेनिंग होता ना हम अपने घर से अलग तुम कहेंगे तुम उनको चॉकलेट दे दो चॉकलेट दे देना ये ले लेना कोई बात नहीं अब ये देने को तैयार तो वाले? <laughs> बड़ा लालच के खान। उसी प्रकार से राजस्वर से बड़ा लालच क्यों क्या है स्वर्ग मिलेगा अरे ये यहाँ का धन जान गाय जनक जानव गा। कोई दिक्कत नहीं इसलिए कामना रहने वाला व्यक्ति यदि बड़ा बल में प्राप्ति होने लग जाए तो छोटी मोटी चीजों को देने में कोई आपत्ति उसको नहीं होगी इसलिए अंशन और सर्वे कोई विरोध नहीं हो सकता क्योंकि कामना किस चीज की है क्षुत्र वस्तुओं की नहीं है स्वर्गीय की कामना है अतएव तो स्वग कामना की आपूर्ति के लिए क्षुद्रस्त जो योलोक का जो पदार्थ है इनको दक्षिणाध्य सर्वस्व दक्षिणा दी ने देता दे दे दे है तो उसके लिए कोई विरोध नहीं मान सकते तीसरे जगह बदाओ दस्तवान कस यजमान चयन चिकेता नाम पुत्र किल आस उस यजमान का ही पश्य का उस यजमान का वजस्ट रवस का ही एक बेटा था जिसका नाम क्या था नचिकेता नाम से था कि आशा आस कर कर गया? था नाम निपात का प्रयोग करने का भी महिमा है नाम क्यों बोल रहे नचिकेता नाम पुत्र आस नाम नाम याद अभे नामन नाम को नहीं लेना अभेय को लेना किस अवय का प्रयोग कर रहे इस निपात का क्यों प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि नौ उम्र के बालक जो भी होते हैं सामान्य रूप में क्यों होता है घर में कोई फंक्शन हो रहा है कार्यक्रम हो रहा है त्यौहार है या महोत्सव है या यज्ञ पूजा पाठ हो रहा है तो क्या करते हैं नौ साल की उम्र का बच्चा करता है बस और भी रिश्तेदार आये हुए उनके साथ खेलेगा कूदेगा कोई तो कुछ भी पता नहीं घर में क्या हो रहा कोई जिम्मेदारी नहीं कुछ काम करता ही नहीं न उसे कराया जाता अपने खेलकूद में रहता है उन उस तरह के ऐं नचिगेताधारण बाल को ने